ब्रह्म वजिषं वे सख्यम वह चर्शन जिह्वा मे मधुम्तमा कर्णाभ्या भोरीश्रम ब्रह्मण घोषया पिछत सुमेधा वाजिने व स्वृतमस््रविणग सवत्समृतो ओम शांति शांति शांति इसी प्रकार से संस्कार्य विकार्य आप्य और ओ संस् संस्कार्य संस्कार आप्य विकार्य उत्पाद्य विकार्य आप्य संस्कार क्यों उत्पाद्य घट जैसा विकार्य ओ दूध दही बना जैसा और दोनों प्रकार से देखा तो भी मोक्ष हो जाता है है ना आप्य भी नहीं है क्यों आप्य मतलब ब्रह्म सार्वत्र है स्वरूप से देखा तो भी आत्मा नहीं है वो स्वरूप नहीं है स्वरूप से अलग हम हमारे से अलग है ऐसा हम, भी आकाश जैसे सर्वत्र है आप ही कहें और आखिर में संस्कार भी नहीं है न क्योंकि वहाँ पर संस्कार या मतलब क्या है वो कुछ ना कुछ अच्छा नहीं तो उसको हटाना और कुछ ना कुछ काली है तो वहाँ पर ठीक रखना ऐसा कुछ नहीं है परिशुद्ध है और दोष कुछ है ही नहीं इसलिए वो भी नहीं होता है ना इसलिए वो कर्म इस चारों प्रकार से ही हो सकता है और दूसरा कुछ नहीं उस प्रकार नहीं हो रहा है है ना इसलिए मोक्ष को क्रिया से संबंध नहीं है गंधमात्र गंध मात्री गंध वहाँ पर नहीं है ऐसा बोलो अभी ज्ञान है ना इसलिए ऐसा प्रश्न उठाते नु ज्ञान बोलो मनसी क्रिया वैरक्षणिया क्रिया ही सा, सा वस्तुस्वूपनपेक्ष चोद्य वस्तु पुरुषतंत्र व्यापाराधीनाधीना पुरुष, पुरुष व्यापारा चुनाव पुरुष ज्ञान नाम मानसी क्रिया है क्रिया है ना क्या समझना ऐसा मानसिक क्रिया है ना बारे में पहले बोला है ओ <coughs> क्रिया समझने का समझ रहा लेकिन वो समझना मतलब क्या है और कुछ है उसको समझना इसलिए विधितात् अविदितात ये अलग है ऐसा बोला वहाँ पर विधितात् को हमने क्या बोला जो कुछ वस्तु है सब कुछ विदित है अविदितात मतलब उसका कारण जो है प्रकृति है ना उससे भी परे है पुरुषोत्तम बोलता है ना? क्षरा अक्षरा पुरुषोत्तम है ना ऐसा कहा लेकिन वो ये तो ठीक है तो भी समझना मतलब क्रिया तो होता ही है ना पूछा ना ऐसा नहीं है क्योंकि वो वहीक्षण वो ज्ञान जो है वो क्रिया साथ दिखने पर भी वो क्रिया नहीं है बहुत विलक्षण है किस प्रकार से विलक्षण है क्रिया मतलब क्या है देखो क्रिया ही क्रिया मतलब क्या होता है सा वस्तु स्वरूप निरपेक्ष सास्वरपेक्ष चोद्य पुष्तव्यापाराधीना ओ क्रिया में क्या होता है वस्तु स्वरूप को महाँ पर मुख्यता नहीं है वस्तु स्वरूप को क्रिया में वस्तु स्वरूप को नजर में न लेकर ही शोध बोला जाता है क्रिया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा <coughs> बोलता है पुरुष चित्त व्यापाराधीना इसलिए पुरुष के ऊपर अवलंबित होता है करो नहीं जे नहीं चाहिए ऐसा तो है।, है ना यहाँ पर वस्तु स्वरूप निरपेक्ष जहाँ कहाँ देखा है संपद रूप इत्यादि देखा है ना संपद द्रुप क्या है वहाँ पर अल्प को बढ़ा करके देखना देखो मन अनंत कुछ या कुछ सादृश रहता है और मन बहुत अनंत है उसी प्रकार ये भी बहुत ईश्वरी देवता बहुत अनंत है इसलिए वो मन को ईश्वरी देवता ऐसा बोलकर ध्यान करो मन क्या है ऐसा कुछ नहीं बोला उधर है ना लेकिन वो मन को एक सादृशी लिया वो करते रहो ऐसा बोला है ना नध्या सुर में भी ऐसा ही है आदित्य ब्र महत्था ऐसा बोला तो आदित्य का सुर के बारे में कुछ नहीं बोला है ना आदित्य तो ब्रह्म ऐसा सोचकर कर कह रहा तो हूँ है ना बाद में वो संवर्ग रूप संवर्ग मतलब क्या है वो प्राण संवर्ग है सब कुछ सबको खींच कर रखता है सुषुप्ति में ओ, संवर्ग और वायु संवर्ग है क्योंकि सब कुछ चलाई काल में उसके अंदर डाल खींच लेता है है ना इसलिए उसको संवर्ग विद्या बोलता है और उसमें क्या है कि वो क्या है कुछ नहीं देख रहा है होता है ऐसा कर रहा है इस प्रकार वस्तु स्वरूप वस्तुस्वरूप निरपेक्ष विचोद्य बोला जाता है पुरुषचित व्यापाराधीनाचल है ना वहाँ पर उसको बोलते समय है। वो अलग अलग दृष्टांत भी दिया ओ कर तुम वा कर तुम वा बाद में नादेज होती अनितेज होती ऐसा बहुत कुछ पर विकल्प भी हो सकता है यहाँ पर देखो वो वो हो गया ना अभी बोल रहा है पूर्व व्यापाराधीना तो वस्तु स्वरूप निर्पेक्ष वैसा कहना कैसा यथा ये देवतागृहत सै मनसध्या क्या है वो जिस देवता को इसके बारे में बोला जिस देवता को हवी देना है उनको ताम मनसाध्याय है ना मन में ध्यान करके वष्ठ कार क्या क्या है वहाँ पर यज्ञ करते समय चार लोग रहते हैं है ना होता एक है अद्वर्यू एक है होता ऋग्वेदा अध्वर्य यजुर्वेदा उद्गाता सामवेदा और ब्रह्म आतुर्वेद है ना अभी ब्रह्म आयुर्वेद के स्थान में रहने पर भी बहुत कुछ सब कुछ समझने वाला है ब्रह्मा इसलिए वहाँ पर ब्रह्म बात नहीं करेगा यज्ञ में बीच में कुछ भी बात नहीं करना चुप देखते रहना बाकी लोग उसको आंख को देखते रहते ऐसा देखा तो ओ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है हम ठीक करना ऐसा रहता है ना एक अध्यक्ष जैसा है है ना ये ब्रह्मा जो है इसे उसकी दक्षिणा बहुत ज्यादा होता है वो कुछ नहीं करेगा चुप रहेगा है ना अभी होता क्या बोलना वषट श्रोष्ट ऐसा अलग अलग है है ना ये उसमें मैंने उसके बारे में बोला हूँ उसमें ही मतलब ऐसा कुछ नहीं है अटेंशन जैसा है ना? अभी वो कुछ न कुछ मंत्र बोलकर वशट, ऐसा कुछ चिला था जोर से चिला था उस समय क्या है वो देवता आता है लेता है ऐसा है ना इसलिए वो सब लोग वहां पर ध्यान देते हैं एकाग्रता से रहते हैं ऐसा वो ऐसा होता बोलने के बाद म, वो ओषठ बोलता है ना वो बोलने के पहले क्या करने मालूम है मनसाध्या मन से देवता को ध्यान करना जिसको हविष देना है ध्यान करके औषठ ऐ ऐसा स्रोष ऐसा बोलता है बोलने के बाद ये यह डालता है ना so इसलिए यहां पर ये गृह सिया्रसाध्याय वषटकारा और ध्यान करके बोलने के बाद ये करता है, है ना इसमें पूरा पूरा क्रिया है इसमें मनसा यहाँ संध्या मनस्या कन्नकर्माद ध्यान चिंतनम ध्यान चिंत ध्यानम चिंतनम बोलो बुल यद्यन तथा पुषेण कर्तुम् अकर् अन था शक्यंत्र अभी ध्यान चिंतन ध्यान मतलब चिंतन करना इसको बारे में सोचना यद्य मनस ओ मन से ही करने वाला होने पर भी है ना तथापि पुषेण पुषे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा करतुम शक्यम अलग अलग प्रपात प्रकार से करता है नहीं नहीं करता है और एक प्रकार से करता है है ना वहाँ पर करता है मतलब जैसा कैसा कर सकता है ऐसा भी नहीं है वहाँ पर भी छाइस देता है वहाँ पर वो वेद ही छाइस देता है जब कभी क्रिया है तब ऐसा जब कभी मतलब हमेशा ऐसा देता ही ऐसा नहीं है ऐसा भी है है न घंतर तुम शिक्य क्यों पुरुष ये पुरुष के ऊपर मनुष्य के ऊपर अधीन है है ना इसलिए वो किसी प्रकार से हो सकता है लेकिन देखो क्रिया के बारे में ऐसा कुछ बोला ना अभी अभी देखो ज्ञान तो प्रमाणजन्यम बोला ज्ञान प्रमाण प्रमाण यूत वस्तु अतः ज्ञान केवल वस्तु तंत्रमेव तत् न चोदनातंत्र पुषतंत्र तथा मानसत्व ज्ञान सस्मा ज्ञान से महदक्षण्यम लेकिन क्रिया के बारे में हमने ये कुछ बोला ना अभी देखो ज्ञान तो उनको अभी उनको अभी ओ, से तुलना तो कर रहे हैं क्या ज्ञान तो प्रमाण जन्यम प्रमाण से ही समझ में आना प्रमाण से पैदा होता है ना ये प्रमाण आ गया तब मालूम हो गया ऐसा होता है प्रमाण जन्यम देखो वो विषय विषय समय में क्या होगा विषय मतलब विस ना नी सी वो लेता है।, लेता है मतलब आया तो देखता ही है है ना वो ये बंधन इसका मतलब वो वो तो देखना ही है, जब काम कर रहा है वो देखता ही है है ना इसलिए अब ज्ञान तो प्रमाण जन्यम इसके द्वारा उसका ज्ञान हो जाता है प्रमाण जूत वस्तु विषय यथाभूत वस्तु शब वो जैसा है वैसा ही समझना है ना जी अभी परीक्षा में ओ प्रैक्टिकल में और थियोरी में देखो क्या है प्रैक्टिकल में क्या करता है वो अकल वाला ही तो और एक प्रकार से कर लेता है प्रैक्टिकल में आपको ये रिजल्ट चाहिए ना ऐसा करता हूं ऐसा बोलेगा वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री यूएस yes, में था वहाँ पर क्या है ओ ये काम नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है लेकिन ओ, ओ जितना उसको काम दे देता है वो तो सिद्ध हो जाता है ये कुछ काम नहीं कर रहा है बाद में सब लोग कंप्लेंट करते रहे और वहां पर उसको जो दिया है सब कुछ रेडी तैयार तो हो रहा है बाद में इन्वेस्टिगेशन किया क्या कर रहा है था? वो क्या किया है वहां पर ऐसा ऐसा कुछ करना था ना वहां पर कुछ ना कुछ यंत्र में ऐसा रख लिया है <laughs> ना त्था। त्था। वो चुप पर रहने पर भी वो काम होता रहता है वहां पर देखा ऐसा कर रहा है तब उसको डिसमिस नहीं किया वो क्या क्या उसको प्रमोशन देके और बड़ा क्योंकि ज्ञान है ज्ञान है है ना बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग है ये साइंटिस्ट का काम होता है ना बहुत सुंदर रहता है कभी कभी इफ़ सिंसियर रियली वहाँ पर फोर्ड में जनरल मोटर्स में मुझे भूल गया बहुत बड़ा प्लैंट आई एम टेलिंग यू वेट लॉन्गे ये एक बार काम करना छोड़ दिया बंद हो गया बहुत चिंतित हो गया वहां पर इंजीनियर देख रहा है कुछ नहीं समझा उसको बाद में एक बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट था उसको सब कुछ छोड़ के घर में रहता था उसको बुलाया और बाद में पहले मोन मैं नहीं वाऊँगा ऐसा बोलता था नहीं नहीं आप पैसा देंगे आप जो कुछ पूछता वो देंगे आजा वहाँ पर देखा आधा घंटा ऐसा सर्वे किया बाद में बोला देखो यहाँ पर मुझे मोटर है ना तो बाजू यहाँ पर मुझे अटैच बात वगैरह दे देना है कमरा दे देना और जब मैं मैं पूछता हूँ आप मुझे क्यों? जो कुछ देना है दे देना ठीक है बाद में कमरा दे, दे, दे दिया कुछ दिया बाद में जब कभी ऐसा क्या कर रहा है देखता है हमें शाह लेटा है हमेशा क्या है वो कुछ ना कुछ पागल हो गया उसको ऐसा सोच रहे हैं क्या देखेंगे देखेंगे ऐसा बोल रहा है शायद एक हफ्ता तक ऐसा हो गया एक हफ्ता ऐसा हो गया बाद में बुलाया आ जाओ हाँ आने के बाद एक शार पीस लिखे हुआ चार पीस लिखे वो बहुत बड़ा प्लांट है वहां पर तीन जगह में ऐसा इंटू मार्क डाला ना बाद में बोला जहां पर इंटू लिखा हूँ एक सरफेस में ही लिखा हूँ उस सरफेस को एक परपेंडिकुलर डालो क्या हो रहा है क्या पागल है? <laughs> बाद में बना ये तीनों परपेंडिकुलर इन डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट सरफेस डालो, ये द डिट सो विल मीट इन वन प्लेस यू ओपन इट एंड यू विल नो इट यहां में को डाला, दे मेट, वहां पर ओपन करता है कुछ भी नहीं है ये स्क्रू चला गया है ना बहुत छोटा सा मिस्टेक था पर बाद में ये टोड थर्टी थाउजेंड डॉलर्स एक एक किंट को टेन टेन थाउजेंड टॉलर्स वहाँ पर क्या कर रहा है वहाँ पर वहाँ पर लेट के क्या कर रहा है ओ अलग अलग अलग अलग आवाज आ रहा है ना उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है वो क्या है ये क्या है ऐसा है तो ऐसा होना ऐसा है ऐसा होना तो शब्द ऐसा आना था आसा आ गया ऐसा ही देख रहा है। देख कर देख कर बोल दिया है इसका मतलब क्या है वो समझना जो है वो जैसा है वैसा ही समझना <laughs> करना अलग अलग प्रकार से कर सकता है ना इसलिए प्रमाण यथाभूत वस्तुषम उसको प्रमाण से मालूम हो गया वो अनुमान से मालूम हो गया ऐसा ही होना ऐसा हो गया अतः वा अन्यथा ओ मैं कुर्सी को टेबल ज्ञान कर समझ सकता हूँ ऐसा नहीं बोल सकता है है न केवल वस्तुतंत्र तथा बोलो न ना, ना पुरुष, ना ना पुरुष ये सिर्फ वस्तु के ऊपर निर्भर होता है वो चोधना और कुछ बोलना है ऐसा कुछ नहीं कुर्सी आ गया तो कोई बोलना पड़ेगा क्या कुर्सी को देखो ऐसा है ना आ जाता है है ना और चोधना तंत्र कोई बोलने का जरूरत नहीं स्वामी जी चोधना कर्म में चोधना ये वगैरह को चोधना कहते हैं वेद वेद वाक्य वाक्य है मतलब ओ कुछ भी वहाँ पर चोधना जैसा है वो जैसा बोलता है वैसा हम करना है कारी करने के लिए प्रेरणा ऐसा नहीं।, नहीं बोलना वो कुछ भी नहीं इसको इसलिए उपदेश बोलता है क्योंकि वो आर्डर नहीं कर सकता है अर्थ तो ऐसा ही है एक प्रकार से अर्थ तो आप जैसे बोल रहे वो ही है लेकिन और थोड़ा गहराई में देखा कि आर्डर कर सकता है जी वेदा ऐसा करो बोल से कर लेगा ऐसा कुछ नहीं उसको मन में है तो करता है नहीं तो नहीं करता इसलिए उपदेश बोलता है एट्स ए ओ, ऐसा नहीं बोलना इसलिए ऐसा बोलो ऐसा बोलने का चोधना मतलब ऐसा ही है ना इसलिए तंत्रम नहीं है ओ, कोई बोलना नहीं है ऐसा समझो ऐसा नहीं ऐसा करो बोला पड़ता है चोदनातंत्र ना, ना भी पुरुषतंत्र पुरुष, पुरुष के ऊपर ही निर्भर नहीं होता है है ना तस्मात बोलो मानसत्व भी ज्ञान से महदक्षण्यम मानसिक क्रिया सा दिखता है मानसी है लेकिन ज्ञान से बहुत अलग है क्रिया मानसी क्रिया जो बोलते हैं समझना जो है उसमें बहुत फर्क है ज्ञान भी मानसी है ज्ञान मानस नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि मनसे भी बोला है है है याद ना मनसे मतलब क्या है? मनसे इसको इसको समझना इसलिए मानस तो है, लेकिन मानसिक क्रिया ऐसा नहीं है है ना I mean, I some basic questions i i mean I'd interpret let's say this न वस्तु तंत्रम इज ऑब्जेक्टिव वस्तु तंत्रम इज बेसिकली एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी हां ड्रेस पुरुष तंत्रम इज अ सब्जेक्टिव परसेप्शन हां ओके आई मीन हां अपोजिट अपोजिट वस्तु तंत्रम इज ऑब्जेक्टिव जैसा है वैसा समझना हां ah, वस्तु हां अच्छा वस्तु तंत्र इज द ऑब्जेक्टिव है पुरुष तंत्रम इज अ इंडिविजुअल परसेप्शन और अ सब्जेक्टिव परसेप्शन ठीक so, like, I mean, no no, no, no. है पर, किसके बारे में स्ट्रेस से उसको देखो यहाँ पर क्या है वो जैसा है ऐसा में जानना है क्रिया में मैं जैसा कर सकता हूं वैसा करता हूं द डायरेक्शनिटी ऑब्जेक्ट वो जैसा है ऐसा समझना है ना वो करने में क्या है वो मेरे ऊपर डिपेंड रहता है उसको समझ कर ही करना है जी ये तो बात अलग है कुछ ना कुछ बोला बाद में लेकिन मेरे ऊपर आधारित है सर्वज में ऐसा नहीं है फर्क मालूम हो गया ना आपको अभी यथाच बोलो पुरुषो वावतमाग्नि योषा वगौतमाषितुरष अग्निबुद्धि मनसी बी कवचोदनाज्ञ क्रियुषतंत्र चहाँ पर है पंचाद्यासा एक छात्र उमाता वहाँ पर वो इसमें क्या है ये एक समय में बोलता है पुरुष अभाव को तुम्हें अग्नि क्या है ये पुरुष ही अग्नि है ऐसा समझो बाद में अगला स्टेप में योषाभाव को तुमाग्नि ओ स्त्री को ही अग्नि समझो ऐसा बोला ये उपासना है मतलब उस समय वो मैं ये पुरुष को ही अग्नि समझना ये समय वो स्त्री को ही अग्नि ऐसा नहीं समझना ऐसा है समझ आगे ना आपको अब इसका मतलब क्या हुआ मैं ओ ये इसके इसको करो बाद में इसको करो ऐसा करो बोल रहा है लेकिन अग्नि को अग्नि समझने में ऐसा छाइस नहीं है क्या समझा यहाँ पर कुछ ना कुछ कारण से कुछ ना कुछ सादृश से उपासना के लिए वो कुछ बोला है पुरुषो वाह गौतम अग्नि ये गौतमा पुरुष अग्नि है योशावा, वो व अग्नि ये गौतमा ये स्त्री ही अग्नि है ऐसा बोल रहे हैं है ना अग्नि के में क्या बोला छोड़ना है क्या अग्नि को अग्नि ऐसा समझो बोला है क्या <laughs> समझता ही है, है? इसमें जो वस्तु है वो परमात्मा वस्तु है जो कि है और परमात्मा वस्तु है उसका और कुछ भी हो सकता है देखो नहीं ये फर्क और एक है छोड़ा अब यहाँ पर मार से क्रिया ऐसा हमको भी लगता है क्योंकि समझने में क्रिया है ना मन से क्रिया ऐसा लगता है या समझना मतलब क्रिया है स्पष्ट हो रहा है यानी समझना एक क्रिया है इसलिए वो इसको वो पूछ रहा है क्रिया मतलब आप हमेशा शारीरिक वाचिक ऐसा ही नहीं रखना वो जानना भी एक मानसिक क्रिया ही है ऐसा बोल रहा है यहां पर बढ़कर क्या फर्क क्या दिखा रहा है देखो वो वो वो क्यों पूछ रहा है ब्रह्म जानने का क्रिया जानने की क्रिया नहीं ना इसको रखकर बोल रहा है मतलब ओ ब्रह्म को जानने में भी ये क्रिया तो है ऐसा ओ वो बोल रहा है और उसको ऐसा लग रहा है।, है ना अभी यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ऐसा छोड़ो किसी ज्ञान को ले लो विशेष ज्ञान है ये कुर्सी है या अग्नि है इसको समझना इसमें भी ये तो मानस है मानस मतलब क्या है मन से ही समझना है उसमें स... ओ, ये झूठ नहीं ये ठीक ही है लेकिन समझने में क्रिया नहीं है क्योंकि ऑन सब्जेक्ट हाँ जब okay. है ना वो समझो तो आप भी ऐसा ही समझना मैं भी ऐसा ही समझना तो इस तरह भी ऐसा ही समझना लेकिन क्रिया में ऐसा नहीं है मैं ऐसा समझ सकता हूँ और कोई दूसरा समझ सकता है और मैं ऐसा ऐसा समझ समझ सकता सकता बाद कौन आप स्त्री को अग्नि समझो पुरुष को अग्नि समझो मानसिक क्रिया है लेकिन अग्नि को अग्नि समझो अग्नि को अग्नि समझो ऐसा बोलना भी जरूरत नहीं है पर तो बोलना पड़ेगा ना क्यों क्योंकि क्रिया है वो बोलने के बाद ही मैं करता इसको, है है ना इसलिए दोनों बोला क्या है पुरुष पुरुषतंत्र दोनों बोला है आई थिंक इट्स क्लियर इतने योषित पुरुष महानसी भूति केवल आशोदना चिन्हित क्रिया पुरुषतंत्राचा शोधना से ही वह क्या बोल रहा है इसलिए मैं समझ रहा हूँ मेरे ऊपर डिपेंड है है ना या तो प्रसिद्धे अग्नो अग्निबुद्धि न किम कि प्रत्यक्ष विषय वस्तुतंत्र ज्ञानमेत न क्रिया है ना अभी अभी जो ज्ञान बोल रहा है सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं रखा है कुछ भी ज्ञान हो कुछ भी ज्ञान हो उसमें ही ऐसा है और ब्रह्म के बारे में क्या बोल रहा बाद में आता लेकिन बुद्धि में तो स्पष्ट है कि वो अग्नि है इसलिए अग्नि बुद्धि ब्रह्म तो हमको पता ही नहीं अग्नि का भी हमको बात है कुछ। आप क्या चर्चा हो रही है उसको याद रखो समझने समझना एक क्रिया नहीं है इसको बोल रहे हैं समझना जो है वो क्रिया नहीं, नहीं इसको समझा रहे हैं अभी अग्नि को अग्नि ऐसा ही समझ रहा चौदरा तंत्र नहीं है समझ गए ना और क्या है पुरुष तंत्र भी नहीं है चौदनाजन्य नहीं है हाँ। चोधनाजन्य नहीं है मतलब ओ कोई किसी ने बोला आ, अगनी को अग्नि नहीं है ठीक है ना नो ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष वस्तुत, वस्तुतंत्री वाह प्रत्यक्ष जो है वो वस्तुतंत्र ही है जैसा है वैसा समझना है ज्ञान में वही तत्न क्रिया ज्ञान ही है एक क्रिया नहीं है देखो क्रिया का लक्षण क्या क्या है उसको याद रखो क्रिया का लक्षण ओ कुछ क्रिया है मैं भूख लगा तो खाना चाहता चाहू कोई बोलना नहीं पड़ेगा वो चोधनाजन्य नहीं है मैं करता हूं लेकिन उस समय यह क्रिया है मैं जानता हूं भी इस, इसको छोड़ो लेकिन जो कर्मफल प्रत्यक्ष नहीं है जो कर्मफल प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में क्रिया कैसा हो सकता है चोदनाजन्य ही वरान समझ आएगा ना आपको लेकिन वो क्रिया का लक्षण हो गया उसमें अलग अलग में फर्क है बाद में क्रिया का फल उसी समय नहीं मिलता बाद में मिलता है है ना ओ, फल अनुभव में नहीं आता है अभी बाद में ही आता है ये बहुत कुछ फर्क है इसके बारे में हमने पहले देखा है है ना लेकिन यहाँ पर ज्ञान में वो अभी मालूम हो गया वो खत्म हो गया एक बात तो, तो ये में विज्ञानम विज्ञानम तन्ते तन्ते कर्माणि हाँ। उसका इसके साथ कुछ कनेक्शन है क्या देखो जी विज्ञानम तन्ते में क्या है वहाँ पर विज्ञान ही करता है तन्ते, कर्मान तंत विज्ञान देवास्रवे ब्रह्म ज्ये उपास महत्व है ना वो ज्येष्ठ है है ना वो पहले वही पैदा हो गया समस्त बुद्धि पैदा हो गया ना जी इसलिए उसको बोल रहा है उसने इसकी उपासना किया इसको ऐसा समझा बोल रहा है है ना ब्रह्म ज्येष्ठ उपासना ऐसा बोला है यहां पर एक उपासना है वो क्रिया ही है समझ आ रहा है नहीं नहीं विज्ञानीय कर्मा तनुते विज्ञान विज्ञान विज्ञान ही तनुते तनुते है शरीर को विस्तार विस्तार करना कर्माणि पिचा च विज्ञानी उपनिषद स्को किल ये अभी देखा था ना थोड़ा सेवेंटी टू नाइन सिक्सटी में देखा था अभी अभी देखा था चार दिन पहले भूल गया उसके अंदर अच्छा अच्छा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 अथा यज्ञानुष्ठान में विज्ञान का कर्तृत्व है और तनुते इसका भाव यह है कि वही कर्मों का भी विस्तार करता है है ना विज्ञानवान पुरुष है ना विज्ञानवान पुरुष ये कर रहा है ये क्रिया हो गया ना अभी है ना इस प्रकार क्योंकि सब कुछ विज्ञान का ही किया हुआ है इसलिए विज्ञान में आत्मा ब्रह्म है ऐसा खाना ठीक ही है विज्ञान आत्मा को बोल कर कर रहा है इसलिए यहाँ पर विज्ञान यज्ञ में क्या है विज्ञानवान पुरुष कैसा कर रहा है कर रहा है उसको ठीक नहीं देखो ये विज्ञानवान पुरुष श्रद्धा अनुष्ठान एक, एक, एक देखो वो श्रद्धा से कर रहा है ये जन ही है मतलब वेद सब बोला है इसने मैं करता हूँ सब बोला है तो he he he is is is is only accepting uh, accepting accepting what and so says. since he is accepting, he is having yes. so he is having जोर जो किया जाता है समझ कर किया तो कर्म का फल ज्यादा है बोला है है ना वहाँ पर वो समझना भी वहाँ पर जो समझना है उधर चोधना जन्य है वो भी पुरुष तंत्र है पुरुष तंत्र ठीक, आ, वो तो, सी, ठीक। सी, है। सी, तो है तो है है ना इसीलिए उपनिषद में जहां विद्या उपयोग किया कई वो कर्म, कर्म पूर्ण नहीं है नहीं है विद्या इस वगैरह उपासना इसलिए वो ही विद्या आत्मा ही है विज्ञान में आत्मा क्योंकि उसका आत्मत्व आनंद में से आ रहा है में भी है। उसका आत्मत्व तो है है ना अभी वि ज्ञान में क्रिया एवं उसी प्रकार अभी अग्नि के बारे में अग्नि बुद्धि जो है वो वस्तुतंत्र ही है एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तु शुद्धव्यम बोलो प्रमाण वस्तु विषय जो है वो सब कुछ ऐसा ही जानना है समझ ना अभी यहाँ पर प्रमाण वस्तु क्या है वो वेद ही है इसलिए क्रिया में जो है चोधना जन्य होकर मानसिक क्रिया होता है देखो उपासना में ध्यान आदि में क्या हो रहा है चौदना जन्य है क्योंकि प्रत्यक्ष विषय जैसा नहीं है वो बोलता है इसलिए है ऐसा हम विश्वास रखते हैं है ना बाद में उसका फल भी बाद में आता है और तब तो मुझे लगता है हो ऐसा क्या बहुत तो अच्छा हो गया ऐसा भी है। बोलता हूँ है ना तात्पर्य क्या है चौदनाजन्य है पुरुष तंत्र मैं किया उसका फल मिला इत्यादि इत्यादि लेकिन सर्वप्रमाण विषय वस्तु वेदितव्यम सर्वप्रमाण वस्तु विषय मतलब बाकी सारे प्रमाण से जो होता है जो समझने का चीज है वो मानसिक क्रियान ही है यहाँ पर प्रत्यक्ष जो नहीं होता है वेद में भी वो चोदना जन से वही जानता हूं ना लेकिन वेद में भी कुछ विषय है एक विषय बोलता है समझो ऐसा बोलता है समझो ऐसा बोला वो समझो ऐसा बोला इसलिए मैं समझ रहा हूँ ऐसा नहीं होगा I think त्र बोलो यथाभूत ब्रम विषय न चोदनातंत्र है ना, ना, ना इसलिए इस प्रकार होने से तति हालात ऐसा है इसलिए यथात ब्र्मात्म विषय ओ मैं ब्रह्म ऐसा जानने का जो है है जो है वो ज्ञान न चोदना तंत्र इसको याद रखो यहाँ पर क्या है वो बार बार इसको उसको प्राग्ञी के बारे में बोल रहा है इसको उसको समझो उसको ऐसा लग रहा है क्या जी मैं मैं कौन हूँ मैं नहीं जान रहा हूँ इसलिए इतना गलत कर रहा हूँ ऐसा मुझे भी आ गया मुझे ही आ गया इसको नहीं बोलता है मुखा इसको बोलता है जिज्ञासा अच्छा अच्छा इसको समझना ही पहला कर्तव्य है इसको समझना ही पहला कर्तव्य है।, है ऐसा वो वहां पर वो ही आगे बढ़ा है है ना लेकिन प्रत्यक्ष विषय तो ऐसा देख लेता है अनुमान विषय तो इतना अक्कल है तो वो भी देख लेता है का ये विषय भी नहीं है इसलिए वो सिर्फ प्रमाण से वस्तु ऐसा है ऐसा दिखाना प्रमाणत्व आगम का प्रमाणत्व ब्रह्म विषय में यहां पर खत्म हो जाता है स्पेस्टर है यानी देखो प्रत्यक्षाद विषय में और कुछ नहीं वहां पर वस्तु है हम जान सकते हैं लेकिन ब्रह्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं होने से ब्रह्मा ऐसा बोलता है चुप हो जाता है हो गया बाद में नहीं समझना मेरे ऊपर है समझने की प्रक्रिया भी शास्त्र बताता है लेकिन क्या प्रक्रिया क्या है जानने में तो स्वामी कहने से तो बात कैसे समझ रहे उसी को बोल रहा है ब्रह्म कैसा है उसका वर्णन करके छोड़ दिया है जी यहाँ पर मैं ब्रह्म या वाक्य नहीं है ये बताना चाह रहे हैं इसलिए है? विधि वाक्य नहीं है मतलब वेद में दो भाग हैं एक बोल रहा है। बता रहे है। और तभी वो आएगा जबकि उसके अंदर देखो जी आ गई है ये ब्रह्म को बोलकर आप ही ऐसा बोल दिया बोल दिया ये जब कब स्ट्राइक पर खत्म हो गया विधि नहीं है बाद में जस्ट लाइक रॉकेट रॉकेट रॉकेट लॉन्चर लॉन्चर मतलब मतलब मैंने जिस वस्तु को आप समझ रहे है उसको दिखा दिया दिखा दिया मतलब पर प्रत्यक्ष कर लिया आपको है ना मेरा काम हो गया अभी समझना आपका तो हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट है ना हम ठीक समझे समझे कि नहीं जी ठीक समझने के लिए चर्चा करो उसके बारे में नहीं बोल रहा है ठीक नहीं ठीक सम, समझने के लिए चर्चा करो ऐसा जो बोला चर्चा है वहां पर लेकिन वो चर्चा क्या है वो बाद में आएगा ये चर्चा क्या है आप अभी जो जानते हैं उसके बारे में चर्चा नहीं है वो जो अभी जानते हैं उसको समझने में जो कठिनाई है उसको हटाना ही विचार है ये क्रिया नहीं इसको क्रिया नहीं कहेंगे इसको क्रिया नहीं नहीं इसको कहेंगे कहेंगे बाद में आता हूँ उसी के बारे में आता है ये जो आपने दो दिया अभी वो बहुत अच्छा है में जब मेरे को समझ आ गया कि मैं कौन हूँ समझ रही आ, तो इमीडिएटली क्या होता मैं आ, बनने के है अभी जैसा कुर्सी आंख ठीक हो गया जी आ, अभी मेरा आंख ठीक है लेकिन वो वहां पर कुर्सी को रखा कुर्सी है रखा नहीं कुर्सी है मैं जान लिया लेकिन ब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं है ब्रह्मात्म भाव भी ऐसा नहीं है इसलिए क्या किया देखो ब्रह्म ऐसा है आप ही है ऐसा बोला वहां पर आप ही है जो बोला वहां पर ये फैक्ट बोल रहा है कुछ न ऐसा करने से आप मालूम ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा है एकदम शा, दयात्रता तो एक है, सकता है। हां, तो उसका आप ही ऐसा बोला।, बोला है ना अभी मैं सोच रहा प्राग्ञ भाई ब्रह्म ऐसा बोल रहा है कैसा हो सकता है ऐसा सोचा कैसा हो सकता है मैं क्या है मैं ब्रह्मो ऐसा जानता हूं लेकिन इसको अवगति के लिए इसकी अवधगति के लिए अड़चन हो रहा है देखो प्रमाण हो गया प्रमाण का काम हो गया समझ गए कि प्रमाण प्रमाण का का काम हो गया अभी मैं लेकिन लड़ रहा हूँ ये क्रिया नहीं है, लड़ रहा जो नहीं है क्योंकि वो लड़ना ऐसा बोलते ही क्रिया ऐसा बोलते है अभी जो फल नहीं है वो फल बाद में मिलेगा ऐसा है अच्छा, है है। ठीक क्रिया में वही है ना जी यहाँ पर ऐसा है क्या ये है, हाँ वहां पर क्रिया में लाभ लब्धवे भाव है इसीलिए इसको क्रिया नहीं बोल सकते मतलब? हाँ नहीं बोल सकता यहाँ है ठीक है? कुछ लाभ लाभ, नहीं क्योंकि वो। आ, ला, कि किसको? क्या क्या वाले का हाँ, हाँ, क्या है है ना अहम इसे मैं इसको नाम करने के लिए पहले से बोल रहा हूं अवगति ओ, ओ, को पाना चाहता है है ना इसलिए वहां पर विधि जैसा जो दिखता है हाँ। चर्चा करो समझो वहां पर जो दिखता है वहां पर ज्ञान प्रमाण के लिए विचार करो विधि सा ट्रीट करो उसको परवाह नहीं लेकिन वो ज्ञान नहीं है अवगति है सच्चाई में ज्ञान क्या है अवगति ही ज्ञान है ये तो हमारे ये। चलती रहेगी क्योंकि हमें ज्ञान अवगति नहीं हुई है ना आ, तो बार बार ये लगेगा बार बार ये लगेगा होता ही रहेगा समझ गए ना इसलिए ये होता है होता है कुछ ना कुछ हो रहा है ना वो क्या है सब पूछा क्या क्रिया है नहीं है <laughs> कुछ ना कुछ हो रहा है ना क्या है पूछा क्रिया नहीं है क्रिया बोलते ही क्या क्या नहीं? हो हो रहा है देखो बाद में मिलना है और जो नहीं है प्राप्त हुआ उसको, उसको प्राप्त उसको प्राप्त होना है अभी तो त्रेम सी यूतब्रह्मत्म विषय ज्ञान न चोदनातंत्र है नदु लिंगादय बोलो शूय अनोज्य विषय कुठीवदिषु प्रयुक्त क्षुतक्षणियावत् प्रयुक्त क्षुर तैक्षण्यादिवत अहेय अनुपदेय वस्तु है ना को रहे हैं ये चोदना तंत्र नहीं है ज्ञान है ना वो चोदना क्या इसलिए ऐसा हो गया मैं वहां से कर। कुछ ना कुछ करना ऐसा नहीं है वो दिखाया चुप हो गया तद्य तो अभी प्रश्न है लिंगा देहा है ना ए लिंग लोटतव्य ऐसा कुछ बोलता है तो मतलब क्या है वो ऐसा वर्ब्स है आपको क्रिया सा दिखता है क्रिया क्रियासा दिखता है क्या देखो ओ विजिज्ञासव्यम ऐसा ना द्रष्टव्य श्रोतव्य ऐसा बोल रहे ये लिंगादे मतलब जो क्रिया सा दीख पड़ता है वह लिंगादया वह ओ क्रिया ही है ऐसा आपने कहा क्या खतरा है देखो अनियोज्य विषयत्वाद ओ अनियोज्य मतलब ऐसा करके करो ऐसा आज्ञा करने के बाद जो फायदा होता है मतलब वो नियोग का विषय है मतलब मैं कुछ ना कुछ करना है ऐसा है ऐसा आपने रखा कुंठी भवंती ब्लंट हो जाता है कैसा उपलाधिषु प्रयुक्त क्षुतक्षणिवत अभी क्षौर करने के लिए वो चाकू है ये धारा है उसमें बहुत शार्प है लेकिन अभी वो पत्थर के ऊपर हमने मैंने प्रयोग किया तब क्या हुआ कुंठी बहुत थी कुंठी मतलब क्या है ब्लंट हो गया क्योंकि अनुय जिसके ऊपर करना है उसके ऊपर नहीं कर रहा है वहां पर वो बाल के ऊपर किया तो वो जाता है लेकिन पत्थर के ऊपर किया तो है ना इसलिए नियोग के रूप में आपने इसका उपयोग किया तब क्या होता है वो नहीं मिलता है वहाँ पर देखो चमत्कार क्या है देखो नियोज जैसा कहते ही क्या हो गया त्रिपुटी आ गया समझ आ रहे हैं निज बोलते ही क्या हो गया देखो तुम करो करने वाला करना करने वाला कौन है बाद में आपको जो ज्ञान ज्ञान मिला उससे तुलना करके देखो मैं ब्रह्म ऐसा समझा वो नियोग किसका था किसको बोला है तुम करो ऐसा किसको बोला है जी जब ब्रह्म है उसको ही तुम ब्रह्म समझा गया <laughs> समझ रहा है नहीं है देखो कोई है अविद्यावान है उसको बोला ए, करो ऐसा मैंने किया यहाँ पर बाल है ऐसा किया चला गया इसका मतलब वो चोदना है चोदना तंत्र है वो करने वाला है तो सफल हो गया अभी यहाँ पर वो ब्रह्म है वहां पर व्यवहार नहीं है, कुछ भी नहीं है जहां पर व्यवहार नहीं है वहां पर व्यवहार आप खींच के लेके आया वहां पर पत्थर के ऊपर वो चाकू का प्रयोग करने से जैसा होता है वैसा ही हो रहा है चाकू और खराब हो तो गया चाकू बोलेगा बाद में क्या मैं बेकोफ का काम कर दिया जहा करना था काम उसको छोड़कर जहां नहीं करना था उसमें वहां पर कर लिया ना ऐसे उसका दुख होता है नहीं मतलब वेद ऐसा नहीं करेगा मूर्ख काम नहीं करेगा इसलिए जो वो करता है उसको रख कर नियोग कर सकता मतलब आज्ञा कर सकता ऐसा करो वैसा लोड आदि की ब्रह्म के लिए अप्लीकेबल नहीं है ऐसा बोलने पर भी नहीं है ऐसा दीख पड़ने पर भी नहीं है लेकिन दीप ना उसका नाम क्या, उसका उसका मतलब क्या है पूछा बाद में बोलेंगे क्योंकि देखो वो लिंगा दे कब होना है कुछ ना कुछ छोड़ो कुछ ना कुछ, कुछ ले लो तभी मतलब होता है यहां पर अहेय अनुपाधेय वस्तु विषय ब्रह्मा ब्रह्मात्म भाव कैसा है बाद में छोड़ना भी कुछ नहीं है लेना भी कुछ नहीं है नियोग किसको किया स्पष्ट हो गया आपको अभी प्रश्न प्रश्न बोलो किमर्ता कि आत्मा अरे द्रष्ट श्रोतव्य इदी विधिछाया वचना इति विमुखीर्थ्रूम यो हि आत्यंतिकं प्रवर्तमे भूया अभूद नम आंकवांचीनम स्वाभाविक कार्यकरण कार्यकरणस प्रवृत्तिगोचरा विमुखी प्रत्युत्म स्रोतस्तया प्रवर्तं आत्मा वा अरे द्रष्ट इन अभी प्रश्न है ओ लिंग ऐसा ये नहीं इधर लेकिन हमारा संशय है किम अर्था तरी आत्मा ब्रष्टवे श्रोतव्या इत्यादि वहां पर क्या है द्रष्टव्या मतलब वो ही है क्या बोल रहा है रहे कर रहा है ना वो देखना है उसके बारे में सुनना है किसको बोल रहा है है ना विधि वचना नहीं मतलब विधि सा देख पड़ने वाला इसका मतलब क्या है है ना अभी देखो क्या बोलता है स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानी थी ब्रू महा मतलब क्या है वो देखो उसमें स्वाभाविक रूप से एक प्रवृत्ति है पहले से अनादिकाल से है ये प्रवृत्ति क्योंकि अज्ञान से क्या क्या है वो मिथ्याज्ञान है मिथ्या ज्ञान से अध्यास है ओ मिथ्या ज्ञान है अध्यास है ओ बाद में राग है दृष्ट है बाद में दुख है सब कुछ आ गया ना इसलिए यहाँ पर ओ हमेशा अनात्मा के ऊपर ही नजर जा रहा है अभी क्या कर वहां पर मत देखो बोल रहा है वहां पर मत देखो बोल रहा है बोल रहा है ना स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानी उससे विमुख करके आत्मा को ही देखो ऐसा बोल रहा है गुरु महा पर देखो ये वहां पर मत देखो ऐसा बोला ये विधि सा दीख पड़ रहा है लेकिन मत देखो यह क्रिया क्या है जी वैसे भी स्वामी स्वा, शास्त्र ये थोड़ी कहता है वहां मत देखो शास्त्र कहता है यहां देखो मैं भी, था। था। भी ये पूछने आ रहा दृष्टि ठीक है जी महात्मा दृष्टि बोल रहा है लेकिन वो नहीं देख रहा है वो जान लिया प्रतिकात्मा को याद हमेशा याद रखो वो प्राग्ञ को याद रखो ये भ्रम के लक्षण जो जो बोल रहा है वो है आनंद से है विषय नहीं है उधर विषय ना रहने पर भी आनंद है मूर्खा वहां पर मत देखो अंदर देखो ऐसा बोल रहा है इसका मतलब क्या है वहां पर मत देखो ऐसा जो है वहां पर मत देखो क्रिया नहीं है मत देखो क्रिया हो सकता है क्या जैसे कि आप कहते हैं ना जगत असत्य है ब्रह्म सत्य है इसलिए असत्य से सत्य को की तरफ जाओ तो मन को असत्यता से हटा के सत्यता में लाओ हटा के नहीं ऐसा, यहाँ पर क्या बोल रहा है वहां पर इसको देखो इसको देखो इसको देखो बोल रहा है हाँ। इसको देखो इसको देखो बोल रहा है विधि साधिक पढ़ रहा है लेकिन यहां पर क्या समझा रहे हैं विधि नहीं है इसको देखो मतलब इसको नहीं देख सकता क्या है हाँ, देख सकता है थीक, थीक, ये है ये कह रहा क्योंकि ऐसा भी देखो ठीक तरह से सब कुछ याद रखा तो आपको मत है प्राग्ञ है मैं प्राग्ञ के बारे में मैं जब बात कर रहा हूं तब बाहर देखते रहा देखो <laughs> yes. hmm. प्राग्न को ही बोल रहा है अब ब्रह्म ऐसा और मैं कहीं देख रहा हूँ वो झट से बोलता है कहा देख रहा हो <laughs> मैं जो बोल रहा हूं उसको देखो उसको देखो जब बोला उसको दो प्रकार से करते हुए नहीं है कैसा उसको देखने के लिए देखने के लिए कुछ है ही नहीं दूसरा क्या है उसको मत देखो ऐसा रखा वो भी क्रिया नहीं है। भी क्रिया। <laughs> <है>। <laughs> तो मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति जो पीछे कहा है तो वो तो भी क्रिया वो है। भी यही है। तो दिस मतलब हाँ। उससे जबरदस्त सब लोग तो उल्टा पकड़ते हैं तो ही साले खासकर इंग्लिश जो ना देखो हमेशा याद रखो ओ इतना हमको मदद दे दिया है वो जैसा बोलते वैसा ही आगे जाना तभी मालूम होगा है ना इसलिए अध्यास में को रखा आपका कॉन्सेंट्रेशन अभी प्राग्ञ के ऊपर है बहिर्मुख तो नहीं है मुख नहीं है वो क्या है वो क्या है अरे कुछ भी नहीं ना क्या है क्या हो? बाहर देख रहा है बाहर नहीं उसको देखो ऐसा बोल रहा है <laughs> <laughs> क्या होता है बाहर देखना छोड़ा तब अपने आप मालूम हो जाता है <laughs> पैंट मालूम हो रहा है ना आपको मुझे ही लगा मैंने बाहर देख रहा छोड़ने से वो जो देख रहा वो बोल रहा है वो तो अपने आप मालूम हो जाता है देखो ये मैं कुर्सी को देखना है, कभी -कभी ऐसा होता है ना देखो वो बुरा बैठा है देखो वहां पर ले तो लो बोलते है वो क्या बोलता है वहां पर देख रहे उधर नहीं रहे ऊपर देखो उधर देख उ थोड़ा नीचे देखा है इस बात जो नहीं रे उस देखो ऐसा होता या नहीं यहां पर क्या है उस बार मत देखो वो क्रिया नहीं है <coughs> यहां पर देखो वहां पर विषय नहीं है देखने के लिए <laughs> इसलिए किसी प्रकार से देखो इस वाक्य में अर्थ क्या है कुछ नहीं है हम ओ, जिसको देख रहे हैं, उससे विमुख करके रहना विमुख करके और कुछ देखना ऐसा नहीं है विमुख होना विमुख हो होता तो अपने आप समझ में आता है विमुख होने के बाद कुछ नहीं करना पड़े <laughs> इतना कुछ वही है खुश हो गया <laughs> विमुख हो गया बाद में कुछ कर्तव्य नहीं है जगत के संबंध में इस बात को कैसे कहेंगे जगत के संबंध संबंध में में जगत के इस इसको, इसको इसको किस प्रकार देखेंगे किसको और मत देखो बोल रहा है देखो, जगत को और मत देखो मतलब क्या है मैंने ऐसा किया <laughs> है ना ठीक है ना अच्छा ऐसा करने से जगत नष्ट हो गया है ना और कुछ ना कुछ स्पर्श है शब्द है रसगंध है ये है। सब कुछ मे सारे इंद्रियों को बंद कर दिया है ना लेकिन गंध आते रहा इसलिए मैंने थोड़ा रूही को लेके आया यहाँ पर आ अभी मैं आ वो मुख खोलना पड़ा जय स आता था, था उसको बंद करने के लिए टबल कॉल रख लिया अभी अभी मैं कैसा देखना इसको। है ना? मतलब क्या है जगत के बारे में मत देखो इसका मतलब वो जगत जो है वो भी ब्रह्मी है लेकिन आपका नजर विकार में जा रहा है विकार के ऊपर आपका नजर है तत्व के ऊपर नहीं है देखो कैसा मैं घड़ा को देख रहा हूं इस घड़ा को मत देखो मिट्टी को देखो बोल रहा हूँ वो बोलेगा घड़ा को मत देखकर मिट्टी को कैसा देखना ऐसा वो बोलता है मैं ही बोलता हूँ मिट्टी को देखने के बाद घड़ा कहाँ है मैं ही बोल रहा हूं आई <laughs> थिंक जब बोल देते तो वो वो तो वो वो आपका सारा इसीलिए मैं मिट्टी को देखा, ही नहीं जी, वो भी मिट्टी ही है लेकिन में घड़ा में ही बैठा तो मिट्टी को नहीं देख सकता इसलिए विमुखीकरण करना है ना वो कठोर ठीक है ठीक है ठीक है यो है पुरुषा कैसा करता बहिर्मुख जो होता है वो कैसा होता है इष्ट मे मैं जो चाहता हूँ तो मिलने दो वो मैं नहीं चाहता वो नहीं मिलने दो मुझे अच्छा नत्यंतिकुषाथ ला आत्यंतिक मतलब क्या आत्यंतिक प्रलय बोलता है आत्यंतिक प्रलय मतलब क्या है कुछ भी बचा नहीं कुछ विकार चला गया आत्यंतिक है उसी प्रकार इधर भी देखो प्राग्ञ आनंद से भरा हुआ है मैं जानता हूं मैं उस आनंद में ही हमेशा रहना चाहता हूँ लेकिन हमेशा मैं नहीं सो सकता इसलिए वो जागृत में रहने पर भी मैं मेरा नजर उधर ही रखना लेकिन क्या कहा कैसा जा रहा है बाहर वहां पर सुख मिलने के लिए ये चाहिए ये ये नहीं चाहिए, ये दूर होने दो जी, भगवान ये मुझे चाहिए इसको पास में लेके आओ जी ऐसा मही बोल रहा हूं। है ना इसलिए क्या हो गया वो अत्यंत कम पुरुषार्थ हम नलभते जो अभी बोला था ना वो उसके अमृतत्व तो की इच्छा प्राप्त करने मतलब अमृतत्व तो प्राप्त करने के लिए अभी तो इच्छा की फिर करेगा तभी तो अमृतत्व तो प्राप्त होगा ना वही करना है इसका मतलब क्या है बोल रहे हैं वो क्रिया क्या देखो मैं बाहर देख रहा हूं ऐसा देखता हूं वैसा देखता हूं क्रिया है जी मानसिक क्रिया है बाहर न देखना क्रिया हो सकता है क्या नहीं वो तो ठीक है फिर क्या उसने बंद कर लिया आंख बंद आंख बंद नहीं है सिर्फ आंख को मत रखो सारे इंद्रियों को रखो सारे इंद्रियों को रखो क्योंकि आंख बंद करने को इसलिए मैंने बोला वो गंध आता है आवाज आता है वो तो की इच्छा प्राप्त करने वाला पुरुष को ये सब नहीं होगा ना ना वो तो अंदर ही अंदर ही सर्च करेगा उसी को बोल रहा हूँ कब होगा इसको भी मुख होने से ही हो नहीं, तो ठीक है। जो पहले था वो मिला तो था था था। था। बाद का मतलब क्या होता है वहां से मैंने गया उधर तो ऊंचा अभी मिल गया वो पहले नहीं था क्या स्पष्ट हो गया आपको इसलिए अ आत्यंतिक्थ हम लगभग एक प्रकार से नित्य ऐसा रखो आत्यंतिक को वहां पर दुख का प्रवेश आई ही नहीं हम जानते हैं ग्रह नींद में हम जानते हैं इसलिए आत्यंतिक सुख उधर ही होना है वो बहिर्मुख रहा ऐसा आत्यंत सुख नहीं मिलेगा है निया निया। आत्यन्तिक पुरुषार्थ आत्यन्तिक है। तम जो आतंत मतलब जो चाहता है स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरा त्विमुखी कृत्य स्वभाव से मतलब वो कोई नहीं सिखाता है उसको स्वाभाविक मतलब क्या है वो ऋषिश्वर को सिखाना है आ गया संस्कार से है ना स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात मतलब मन बुद्धि इत्यादि शरीर इत्यादि वहां पर जा रहे हैं ना प्रवृत्ति गोचरात तो जो जो होता है विषय उससे विमुखी विमुखीकृत उसे, उसे खींचकर प्रत्येगात्म स्रोतः प्रवर्तंती पर प्रत्येगात्मा प्राग्ञ मालूम हो गया ना अभी स्पष्ट हो रहा है ना ये प्रत्येगात्मा कौन है स्रोतस्तया मतलब ओ उसी को तेल द, तेल धारा बोलता है ना प्रभा, प्रभा। नहीं तेल धारा तेल मतलब तेल देखो पानी को डाला था कट जाता है तेल ना बीच में नहीं तेल धारा तो एक ही प्रकार जाता है उसी प्रकार ओ उसी प्रकार पर हमेशा ऐसा रहना जिसको मैंने ज्ञान निष्ठा बोला याद है है तो ना रूप से प्रत्यत्मा प्रत्येगा की जब शुद्धात्मा को प्रत्येगा प्रत्यगात्मा को ही समझना है ना मैं आत्मा ऐसा इसलिए प्रत्येगात्मा को ओ समझने के बाद आत्मा बोलो लेकिन अभी अनुभव में जो है वही आत्मा है लेकिन वहां पर आत्मा लक्षण को देखो वही पर आत्म का लक्षण को देखो प्रत्येगात्म स्रोत प्रवृत्ति वो आत्मावार दृष्टव्य इत्यादि आत्मावार जो है वो सब कुछ इसको बोल रहा है हमेशा नजर याद रखो और कहीं नहीं जाना इसको बोलने के लिए इसके ऊपर हो बोल रहा है किसी प्रकार से देखने पर भी यहाँ पर क्रिया नहीं है तस्य आत्मानवेशनाया बोलो प्रवृत्त से अहम अनुपाधेय चाहिए आत्मतत्वप्यद यदयत्मा ये आत्म्वाभूं तत्क पश्ये कंजीया विज्ञाता अरे केंजानी ब्रह्मा ब्रह्म इदिभ अभी सावधानी से सुन लो तस्य तत्मान्वेषणा प्रवृत्त आत्मा को अन्वेषण करके जो प्रवृत्त हो रहा है उसको अहेयम अनुपादेयंच आत्मतत्व उपदिश्यते अहेय अनुपादे, अनुपादे मतलब वहाँ पर छोड़ने का भी कुछ नहीं, नहीं है वहाँ पर लेने का भी कुछ नहीं है ऐसा आत्मा हो तो उसको हैं कैसा उपदेश देखो जी आप हेय उपाधेय कहा है बाहर ही है? आत्मा में है प्रत्येगा में सुसुद आत्मा में हे उपाधेय कुछ है मधर मतलब हे भी नहीं उपाधेय भी नहीं कुछ भी नहीं है उधर प्राग्ञ में बाहर ही है है ना जब बाहर ही है है या उपाधेय अभी क्या बोल रहा है ये आत्मा जो है वो ही आत्मा बाहिर भी है का आत्मा अन्वेषण तो तो अच्छा अभी हे ये इधर ही है जब हे ये उपादे जिसको बोल रहे हैं वो भी आत्मा हो गया बाद में है क्या है उपाधि क्या है पहले अंदर हुए तब भी भी है नहीं है है है है उपाय उपाय उपाय नहीं नहीं बाहर देखा तो, तो कल क्या, क्या बोलना इस वाक्य को समझ में आ रहे हैं इसलिए हमेशा याद रखो ये मिथ्या बोलना पूरा पूरा गलत है तो आता है सब ये तो मान लिया नहीं नहीं जब हम लेकिन हो गया आत्मा से अलग ही नहीं है, है उपाधेय क्या है ये मिथ्या नहीं है आत्मा है जो वहां पर बाहर दिख रहा है वो मिथ्या नहीं है आत्मा ही है किसे छोड़ना है जब साधना कर रहे हैं जो गलत ढंग से देख रहे हैं इसलिए शास्त्र का कर्म कैसा है देखो थोड़ा इसके बारे में वो ऐसा इसको सोचते रहो तब तो मालूम होगा क्या बोला वो साधन चतुष्टय संपत जब बोल रहा है तब तो बोला मैं क्या है अनित्य इसको छोड़ो बोल रहा है इसमें वैराग्य को पालो बोल रहा है ये पूरा पूरा हे ही है उपादेय नहीं है ऐसा बोला अभी क्या बोल रहा है वो हे भी नहीं है उपादेय भी नहीं है क्योंकि आत्मा ही है बोला इसका मतलब क्या है इसको छोड़ो कब बोला जब आत्मा से अलग रखा है उसमें उसको छोड़ो बोला इसलिए नहीं कि वो मिथ्या है क्योंकि कह कि छोड़ो का... मतलब क्या है आत्मा तो कैसा बोला तो सब खत्म हो गया ना चले ज्ञान होने के बाद ऐसा समझाया नहीं है पहले तो मिथ्या पे जाने से वैराग्य की प्राप्ति मिथ्या बोलने से वैराग्य नहीं आता है गप्पा है मिथ्या बोल दिया देखो जी वो किसी को बोला वहां पर वो शराब पीने के लिए वो गंदी लड़की के पीछे जा रहा है ये मिथ्या है सब बोलने से वही रह गया था उसको, उसको जिज्ञासु को वही है वैराग्य है ही जिज्ञासु को उसके लिए क्या बोलना ये गंदी लड़के है जाओ ये ठीक नहीं है सही बोलना। नहीं, मैं कह रहा नित्या, नित्या करना याने ये अनित्य है है वो मिथ्या छोड़ना इसलिए आप, आप उसी है। को बोल रहे हैं ना मैं उत्तर देने के बाद भी याद रखो मिथ्या बोलने से वैराग्य नहीं आता है क्योंकि वो मिथ्या नहीं है अब बोलने से मिथ्या मालूम हो जाते उसको क्या आएगा क्योंकि समझ में ही नहीं आता है क्योंकि सामने भूत जैसा पत्थर जैसा बैठा है मिथ्या कि इसका मतलब क्या है कुछ वो बोल रहा है हमको दिमाग में नहीं आता छोड़ो उसको बोलता है अभी वही हुआ है है ना इसलिए दिमाग में नहीं घुसेगा ये स्टेटमेंट ये सिर्फ वाक्य है किसी की कल्पना वाक्य है स्वामी जी मिथ्या पद उस वाक्य में ही मिथ्या है <laughs> <ये ट। laughs> है ना इसलिए यहां पर क्या है वो पहले क्या बोला सावधानी से हमेशा याद रखो मैं उसको चाहता हूं पहले भी इसको मिथ्या ऐसा नहीं बोला पहले नहीं बोला क्या असत्य में कुछ नहीं बोल बाद में बोलेंगे देखिए इसको छोड़ो गंदा है चीज है ऐसा बोला है लेकिन गंदा है छोड़ो ऐसा बोला बाद में क्या बोला सब कुछ आत्मा बोला यहां पर पहले क्यों क्यों बोला छोड़ो इसको क्यों बोला ऐसा पूछा देखो को देखो में नहीं इसका संबंध है कुछ नहीं है तो भी आप सुख में हैं क्या मतलब आप क्षेत्रज्ञ हैं एक क्षेत्र है क्षेत्र क्षेत्र पूरा अलग ही है है ना आप क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र में इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं आपका अनुभव ही है आनंद मिल रहा है आप क्या चाहते हैं जी आनंद को चाहते हैं। इधर है वहां पर नहीं है आप फिर क्यों देख रहे हो है? है ना उस समय भी मिथ्या नहीं बोला लेकिन किसको स्वीकार किया भेद बुद्धि को स्वीकार किया मेरे से अलग है मैं पाना हूं यह है इसका मतलब भेद बुद्धि है भेद बुद्धि को बोला यह गलत है भेद बुद्धि मतरको बाद में बोला अभी भेद को स्वीकार किया पहले भेद को स्वीकार करके वहां पर सुख नहीं मिलता है, छोड़ो ऐसा बोला, बाद में भेद को हटाया। ये अभी इसके फ्लो में भी इतना सुंदर जा रहा है ना, से शुरू के यहाँ पर नहीं तो सबम यदि को ले आने का जरूरत नहीं है महात्मा क्यों बोला कारण करने के लिए बोला ना कारण दो प्रकार से होता है मैं आग भरने से भी विमुखी हो सकता हूँ लेकिन यह सब कुछ हाथ में से बोलने से भी विमुखी हो सकता हूँ समझे ना इसलिए इधम सर्वे महात्मा युद्ध आत्म तो विवाह पश्य तानिया विज्ञातार्म। अरे केन विजानी आप क्षेत्र के बारे में देखो ओ विज्ञाता है नहीं मैं बार-बार को आ रहा हूं। पर नहीं है ही है ही मैं आपको समझाने के लिए आ रहा हूं यहां पर क्षेत्र मतलब तभी सिद्ध हो गया मैं विज्ञातार ये विज्ञाता हूं ये इसको विज्ञात जो विज्ञाता जो है उसको कौन विचारियत आप है क्या मैं जान सकता हूं उसको यार मैं क्या जान सकता हूं मैं मतलब कौन है वो उठने के बाद जो है क्या उसको समझ सकता है क्या समझना यू आर यू आर अंडरस्टैंडिंग इम नेगेटिवली कुछ काम नहीं हो रहा है इतना ही जान रहे है इतना ही जान रहे है इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा देखो देखो क्या क्या कई विज्ञात को रखा है देखो भेद बुद्धि छोड़ो ये सब एकदम आत्मा ये विज्ञात जो है वो कौन जान सकता है बोला अयमात्मा ब्रह्मा बोला तो वहां पर विज्ञाता जो है उसको एक प्रकार से अलग कर दिया स्वरूप में बैठा दिया इसलिए यदम सर्वे महात्मा जो है ये जो है दोनों अलग नहीं है यदम सर्व में महात्मा कब आता है जब मेरा इंद्रियों के द्वारा उसका ध्यान आता है तब समझो आप ही है इसमें विमुख हो जाओ सिर्फ विज्ञाता के बारे में याद रखो सब कुछ जानने वाला है था बोला बोला शुरुति स्मृतिपुराण करता